श्रीमद्भागवत महापुराण अर्थ तमो दशमस्क सुभद्रा हरण और भगवान का मिथिलापुर में राजा जनक और श्रुतदेव ब्राह्मण के घर एक ही साथ जाना राजवाच राजुवाच भविदर्भूता अथन स्वत्दा भोज स्मरतां दर्शन गतः भवान। कांत वे राजा बहुलास ने कहा प्रभो आप समस्त प्राणियों के आत्मा साक्षी एवं स्वयं प्रकाश है हम सदा सर्वदा आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं इसी से आपने हम लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ किया है भगवान आपके वचन है कि मेरा अनन्य प्रेमी भक्त मुझे अपने स्वरूप बलराम जी अर्धांगनी लक्ष्मी और पुत्र ब्रह्मा से भी बढ़कर प्रिय है अपने उन वचनों को सत्य करने के लिए ही आपने हम लोगों को दर्शन दिया है। हैतम निष्किनाम शांता मृनाम यस्तमात्पर यौवतीर्य दुर्वशे नृनाम संसार यथोवित तयी त्रैलोक्य वृजनापहम भला ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी इस परम दयालुता और प्रेम परवस्था को जानकर भी आपके चरण कमलों का परित्याग कर सके प्रभो जिन्होंने जगत की समस्त वस्तुओं का एवं शरीर आदि का भी मन से परित्याग कर दिया है उन परम शांत मुनियों को आप अपने तक को भी दे डालते हैं आपने यदुवंश में अवतार लेकर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए मनुष्यों को उससे मुक्त करने के लिए जगत में ऐसे विशुद्ध यश का विस्तार किया है जो त्रिलोकी के पाप ताप को शांत करने वाला है नमस्तभ्यं भगवते कुंठमेधसे कृष्णायाकुंठ मेधसे नारायणाषे सुत दीनानी कतिचिभूम गृहानो निवस पादरज सानीह दम दिवेकुल प्रभो आप अचिन्त अनंत ऐश्वर्य और माधुर्य की निधि हैं सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म हैं आपका ज्ञान अनंत है परम शांति का विस्तार करने के लिए आप ही नारायण ऋषि के रूप में तपस्या कर रहे हैं मैं आपको नमस्कार करता हूँ एक रस अनंत आप कुछ दिनों तक मुनि मंडली के साथ हमारे यहाँ निवास कीजिए और अपने चरणों की धूल से इस निमिवंश को पवित्र कीजिए इतमा मिराज भगवा लोकन वासकुव्याण मिथिला न्योषिता सतेवोच्युत प्राप्त सगृहांजनको यथा न मुनीं सुहृष्टो धुन्वन्सो न नर्ता पीक्षित सबके दाता भगवान श्रीकृष्ण राजा बहुलास्व की यह प्रार्थना स्वीकार करके मिथिलासी नर नारियों का कल्याण करते हुए एक दिनों तक वहीं रहे फ्री परीक्षित जैसे राजा बहुलाश्व भगवान श्रीकृष्ण और मुनि मंडली के पधारने पर आनंद मग्न हो गए थे वैसे ही सुतदेव ब्राह्मण भी भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को अपने घर आया देखकर आनंद विफल हो गए वे उन्हें नमस्कार करके अपने वस्त्र उछाल उछाल नाचने लगे तृणपीठबृष्टिश्वेता सुपस्वे पवेश्यथ स्वागतेनाभिनंद्रंथ भार्यो वन निजे मुदा तदम भजा महाभाग आत्म स गृहान्वय स्नापया चक्रबुद्धो लब सर्वनोरथ श्रुतदेव ने चटाई पीढ़े और कुशासन बिछाकर उन पर भगवान श्रीकृष्ण और मुनियों को बैठाया स्वागत भाषण आदि के द्वारा उनका अभिनंदन किया तथा अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंद से सबके पांव पखारे परीक्षित महान सौभाग्यशाली श्रुतदेव ने भगवान और ऋषियों के चरणोदक से अपने घर और कुटुंबियों को सींच दिया इस समय उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए थे वे हर्षातिरेक से मतवाले हो रहे थे फलार्ण शीर शिवामृता मृदा सुरभ्या आराधया सपर्य सद विवर्धना तदनंतर उन्होंने फल गंध खस से सुसित निर्मल एवं मधुर जल सुगंधित मिट्टी तुलसी कुश कमल आदि अनायास प्राप्त पूजा सामग्री और सत्व गुण बढ़ाने वाले अन्य से सबकी आराधना की सतर्क मा, तर्कया मास तो ममान्वूद गृहान्धकोपे पति संगम यथास्पद पादि कृष्णे नयात्मनिक भूसुर उस समय सुधदेव जी मन ही मन तर्कना करने लगे कि मैं तो घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में गिरा हुआ हूँ भागा हूँ मुझे भगवान श्रीकृष्ण और उनके निवास स्थान ऋषि मुनियों का जिनके चरणों की धूल ही समस्त तीर्थों को तीर्थ बनाने वाली है समागम कैसे प्राप्त हो गया सुपविष्टान कृतातिथ्याव उपस्थित स्वर्य स्वजना पत्य उमर्शन जब सब लोग आतिथ्य स्वीकार करके आराम से बैठ गए तब सुरदेव अपने स्त्री पुत्र तथा अन्य संबंधियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुए वे भगवान श्रीकृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए कहने लगे श्रुतदेव आच नाद्यनोधर्शनम प्राप्त परम परम पुरुष पुरुष सर्षिद्य प्रविष्टात्म सत्य सिद्धैव ने कहा प्रभो आप व्यक्त अव्यक्त रूप प्रकृति और जीवों से परे पुरुषोत्तम हैं मुझे आपने आज ही दर्शन दिया हो ऐसी बात नहीं है आप तो तभी से सब लोगों से मिले हुए हैं जब से आपने अपनी शक्तियों के द्वारा इस जगत की रचना करके आत्मसत्ता के रूप में इसमें प्रवेश किया है यथाशया न पुरुषो मन सेवा सृष्ट्लोक स्वाप्नमश्या चृण्वता स्वाभिवंदता हृदय भाषा मलात्म जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्नावस्था में अविद्यावश मन ही मन स्वप्न जगत की सृष्टि कर लेता है और उसमें स्वयं उपस्थित होकर अनेक रूपों में अनेक कर्म करता हुआ प्रतीत होता है वैसे ही आपने अपने में ही अपनी माया से जगत की रचना कर ली है और अब हम में प्रवेश करके अनेकों रूपों से प्रकाशित हो रहे हैं जो लोग सर्वदा आपकी लीला कथा का श्रवण कीर्तन तथा आपकी प्रतिमाओं का अर्चन वंदन करते हैं और आप त तो आपकी ही चर्चा करते हैं उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और आप उसमें प्रकाशित हो जाते हैं हृदयस्थोप्यति कर्म विक्षिप्त चेतसा आत्मशक्ति भिग्राज्योप्यंत्योपेत गुणात्मना जिन लोगों का चित्त लौकिक वैदिक आदि कर्मों की वासना से बहिर्मुख हो रहा है उनके हृदय में रहने पर भी आप उनसे बहुत दूर हैं किंतु जिन लोगों ने आपके गुणगान से अपने अंतकरण को सद्गुण संपन्न बना लिया है उनके लिए चित्त वृत्तियों से अग्राह्य होने पर भी आप अत्यंत निकट हैं नमोस्ते ध्यामिधाम परात्मे अनात्मर स्वात्म विभक्त मृत्यवे सकार नकारण लिंग मेयुषे समय या समृत प्रभो जो लोग आत्मतत्व को जानने वाले हैं उनके आत्मा के रूप में ही आप स्थित हैं और जो शरीर आदि को ही अपना आत्मा मान बैठे हैं उनके लिए आप अनात्मा को प्राप्त होने वाली मृत्यु के रूप हैं, में हैं आप महत्त्व आदि कार्य द्रव्य और प्रकृति रूप कारण नियामक हैं शासक हैं आपकी माया आपकी अपनी दृष्टि पर पर्जा नहीं डाल सकती किंतु उसने दूसरों की दृष्टि को ढक रखा है आपको मैं नमस्कार करता हूँ सतम साधि भृत्यान्न किं देव करवा महे एक तृम क्लेशक्षि गोचर स्वयं प्रकाश प्रभो हम आपके सेवक हैं हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें नेत्रों के द्वारा आपका दर्शन होने तक ही जीवों के क्लेश रहते हैं आपके दर्शन में ही समस्त क्लेशों की परिसमाप्ति है श्री सुखवाच तदुक भगवान् भगवान प्रणता गृहत्पाणिना पाड़े पाड़ी प्रसंस्तवाच श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित शरणागत भय हरि भगवान श्रीकृष्ण ने श्रुतदेव की प्रार्थना सुनकर अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा श्री भगवान वाच ब्रह्मस्थे सम्प्राप्तान वृद्ध्यमोन मुनिन् संचरं थे मयालोकान पुनंथ पादरण भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्रिय श्रुतदेव ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं ये अपने चरण कमलों की धूल से लोगों और लोगों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं देवा क्षेत्राणी तीर्था दर्शन स्पर्शन चार्चन शनै पुनिक काल तदप्यर्मे क्षया देवता पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो दर्शन स्पर्शन अर्चन आदि के द्वारा धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं परंतु संत पुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं यही नहीं देवता आदि में जो पवित्र करने की शक्ति है वह भी उन्हें संतों की दृष्टि से ही प्राप्त होती है ब्राह्मणों जन्मना श्रेयान सर्वेश प्राणीना विद्या शुतदेव जगत में ब्राह्मण जन्म से ही सब प्राणियों से श्रेष्ठ है यदि वह तपस्या विद्या संतोष और मेरी उपासना मेरी भक्ति से युक्त हो तब तो कहना ही क्या है न ब्राह्मणा मे दयिता रूप में विप्र सर्वेव मुझे अपना यह चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मणों के अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं है क्योंकि ब्राह्मण सर्वेदमय है और मैं सर्वेवमय हूँ दुष्प्रघा अविदित अवजान्तूय गुरु मामं अर्चा विद्य दुर्बुद्धि मनुष्य इस बात को न जानकर केवल मूर्ति आदि में ही पुध्य बुद्धि रखते हैं और गुणों में दोष निकालकर मेरे स्वरूप जगतगुरु ब्राह्मण का जो कि उनका आत्मा ही है तिरस्कार करते हैं चरा चरमिधम विश्व भावा ये चाच हेतव मद्रोपाणी विप्रो मधीक्षया ब्राह्मण मेरा साक्षात्कार करके अपने चित्त में यह निश्चय कर लेता है कि यह चराचर जगत इसके संबंध की सारी भावनाएं और इसके कारण प्रकृति महत्वदि सब के सब आत्मस्वरूप भगवान के ही रूप हैं तस्मा ब्रह्म ऋषि नेतान् ब्रह्मण मध्रद्धे एवं ते दर्चित नान्य था भूरीभूति इसलिए श्रद्धे तुम इन ब्रह्मर्षियों को मेरा ही स्वरूप समझकर पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करो यदि तुम ऐसा करोगे तब तो तुमने साक्षात अनायास ही मेरा पूजन कर लिया नहीं तो बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों से भी मेरी पूजा नहीं हो सकती श्री छोकवाच स इत्थम प्रभुणाधिष्ठ सकृषान ज्योतमान आराध्यत्म भाव न मैथिलचाप सदति श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षिद भगवान श्रीकृष्ण का यह आदेश प्राप्त करके श्रुतदेव ने भगवान श्रीकृष्ण और उन ब्रह्मर्षियों के एकात्म भाव से आराधना की तथा उनकी कृपा से वे भगवत् स्वरूप को प्राप्त हो गए राजा बहुलास ने भी वही गति प्राप्त की एवं सभक्त यो राज भगवान भक्त भक्तिमा उसे मार्गम पुनर्द्वार प्रिय परीक्षित जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं वैसे ही भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं वे अपने दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिनों तक मिथिलापुरी में रहें और उन्हें साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश करके वे द्वारिका लौट आए इतमे महापुराणे पारमश्याम सहितायाम दस स्कंधे उत्तराधे सृतिदेवाग्रहो नाम चलसी तमोध्याय